आप सुन रहे हैं ब्रह्म का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं का ग्रामवासियों का सभी का बहुत बहुत स्वागत है और आज के इस शो को सजाने के लिए हमारे साथ पहले की तरह राजीव हजेला जी है जिन्हें आप अच्छी तरह से जानते हैं जिनकी आवाज से जिनकी बातों से आप हमेशा रूबरू होते रहे हैं कई एपिसोड उन्होंने बनाए हैं खास करके प्राकृतिक आपदाओं पर वो बात करते हैं नेचुरल डिजास्टर पर बात करते हैं पिछली बार हमने एक गर्मी पर जो हीट उसके ऊपर बात किया था हीट वेव्स के बारे में बात हुई थी अब देखिए फिर से उसके साथ में जुड़ा हुआ ने एक नेचुरल डिजास्टर जिसे कहेंगे हम लोग प्राकृतिक आपदा ही कहेंगे वो है सूखा आमतौर पर सूखे के समय में बहुत सारी बातें होती हैं सूखा इस नाम से हम सभी परिचित हैं इंग्लिश में इसको ड्राफ्ट कहते हैं तो आज इसी विषय को लेकर वो हमारे साथ बैठे हुए हैं और हमारे साथ इसी विषय को अच्छी तरह से समझाएंगे और इससे हमें बचने के कई उपाय बताएंगे और ये होता क्या है इसकी सारी डिटेल्स पैरामीटर जो है वो हमें बताने वाले तो आप सभी की तरफ से राजीव हजेला जी का बहुत बहुत स्वागत है इस विशेष कार्यक्रम में समय की मांग में धन्यवाद रमेश जी ये जैसा आपने बताया जी जी हमारे देश में सूखे का बड़ा प्रकोप हो रहा है आजकल हु. और इस पे मैं यहाँ आपके श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा जी जी जी कि ये एक बहुत बड़ी नेचुरल डिजास्टर है और इसको डिफाइन तो नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अलग अलग इलाके में अलग अलग कंट्रीज में भिन्न भिन्न क्लाइमेट्स में अलग प्रकार से होती है मगर मोटे तौर पर ये एक बार बार होने वाली क्लाइमेट की घटना है जी जो पूरे दुनिया के कई देशों में होती है जी, जी। मुझे लगता है कि अगर बारिश ना हो तो सूखा हो जाता है हाँ बिल्कुल ठीक कहा आपने जी जी की बारिश ना हो या कम हो उसकी वजह से सूखा पड़ने लगता है मगर आजकल ये देखा गया है कि कोई जरूरी नहीं है कि अगर बारिश ना हो तभी वहा सूखे की स्थिति हो जी सूखा अगर बारिश अगर हमारा वाटर मैनेजमेंट सिस्टम देश का अगर वो खराब है और ठीक नहीं है तो वहां पर भी काफी जो है वो सूखा पड़ता है और वहां पर सूखा डिक्लेयर भी किया जाता है रमेश जी और एक्चुअली ये क्या होता है कि जब लंबे समय पर बारिश ना हो जो और बारिश आ, वहां पर जो आ, एवरेज बारिश होती है वहां उस समय उस इलाके में एक लंबे समय तक उसमें बारिश ना हो और एवरेज से बहुत कम हो तो वहां पर जो स्थिति बनती है वो जो है वो उसको हम सूखे की स्थिति कहते हैं और ये ये जो है ये आ, मतलब एक लंबे समय तक चलने वाली नेचुरल आपदा है जी, जो जी. एक, सीज, एक सीजन भी हो सकती है कुछ महीने की भी हो सकती है और और कई कई बार तो कई सालों की भी हो सकती है रमेश जी हमारे देश देश में जैसे हमारा जो जो है वो 68 जो हमारे कंट्री है वो सूखे के से प्रभावित होती है सूखे की स्थिति से और हमारे देश का एक बटा छह भाग या अगर हम कहें बारह परसेंट जो पॉपुलेशन है वो सूखे की स्थिति से प्रभावित प्रभावित होता होता है हाँ, होता है जी, जी जी और जैसा कि आपको मालूम है हमारे देश में सत्तर से अस्सी परसेंट जो रेनफॉल है एनुअल रेनफॉल है जी जी वो साउथ वेस्ट मानसून से होती है पूरे देश में और अगर ये पूरे मानसून जो है पूरे देश में यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन इसका होता है नॉर्मल होती है तो ये और हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वगैरह नॉर्मल होता है तो उसको हम नॉर्मल स्थिति बोलते हैं और जब भी हमारे देश में ये साउथ वेस्ट मानसून की कमी हो जाती है तो हमारे देश में फिर सूखे की स्थिति जो है वो आती है और इस ये स्थिति जो है वो इस साल भी हमारे कंट्री में आई हुई है जिसकी चर्चा अभी हम आगे चल के करेंगे आपसे हु। बहुत ही अच्छी बात है आप बता रहे हैं मुझे लगता है कि हमारे जो ग्रामवासी इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं लगातार वो सुन रहे हैं और उनकी उनके साथ इस तरह की जो घटनाएं हैं नेचुरल डिजास्टर की आपदाएं प्राकृतिक आपदाएं जो आती रहती है उसको अच्छी तरह से समझ पाए और जान पाए और अपने आप को संभल सके अपने आप को थोड़ा सा तैयारी कर ले कि इस सिचुएशन में हमें क्या करना है इस इन सारी चीजों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से बताना चाहते हैं तो वो जागरूक होकर इस कार्यक्रम को सुन रहे होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं आगे बढ़ते हुए राजीव जी मैं एक और सवाल करना चाहूंगा आपसे एक्चुअली में सूखे की क्या विशेषता है सूखे से आ, क्या हम समझ पाए देखिए सूखे की कुछ खास विशेषताएं होती हैं और ये अन्य प्राकृतिक आपदाओं से जैसे अर्थक्वेक है फ्लड है और सुनामी है लैंडस्लाइड जो अन्य प्रकृतिक आपदाएं हैं उनसे काफी भिन्न होता है जी और क्योंकि तो ये सूखा जो है ये धीरे धीरे धीरे धीरे ये इसकी स्थिति आती है और कई बार मंथ्स में लग जाते हैं कई बार साल लग जाते हैं और ये एक बहुत बड़े एरिया को या बड़े रीजन को जो है ये कवर करता है और इसकी खास बात ये है कि ये कब शुरू होता है कब खत्म होता है और कब इसकी इंटेंसिटी जो है बढ़ जाती है या बहुत ज्यादा हो जाती है ये जो है ये पता ही नहीं लगता है इसको डिटरमिन करना बड़ा मुश्किल हो जाता है रमेश जी तो, तो ये ये इसकी खास विशेषता है और जब सूखा किसी भी देश में पड़ता है हमारे देश में पड़ता है तो इसके बहुत ज्यादा इफेक्ट्स होते हैं और खास करके ये इकोनॉमिक इफेक्ट होता है इसका इन्वामेंटल इफेक्ट होता है और सोशल इफेक्ट भी होता है तो ये काफी इससे हमारे देश में इसका बहुत ज्यादा प्रकोप हो, हो, होता है और इस साल भी देखिए काफी हो रहा है आजकल भी मतलब तो काफी ज्यादा हम लोग जो न्यूज में सुनते हैं हु. और बहुत ज्यादा प्रकोप आजकल बढ़ा हुआ है इसका पानी की कमी हो गई है और नॉर्मली ये जो है ये राजस्थान वगैरह में तो हर दो साल में एक बार हो जाता है में में ये साल में एक बार हो जाता है और अभी पीछे हमारे देश में 2002 में बड़ा तगड़ा सूखा पड़ा था जो कि शायद पिछले 20 सालों में इतना सूखा नहीं पड़ा उससे उसके बाद 2009 में भी सूखा पड़ा तो ये सूखे की स्थिति जो है वो काफी भयानक होती है और इससे निपटना जो है वो आम जनता के लिए बहुत ही मुश्किल होता है और ये काफी जबरदस्त असर हमारे ऊपर डालता है जैसे मैंने बताया आपको राजू जी काफी अच्छी बातें हो रही है और मुझे लगता है कि हमारे जो राजस्थान के निवासी हैं इस समय बॉर्डर पे जो राजस्थान इलाके में आबरूर के आस में और पालनपुर गुजरात के आस में जो लोग रहते हैं उन्हें इन सभी चीजों का अच्छा अंदाज है काफी अनुभवी लोग हैं ये सारी चीजों से उनके जीवन गुजरा हुआ है तो समझ पाएंगे उन लोग इन बातों को आइए आगे, आगे बढ़ते हुए एक और बात ये सूखा जो है ऐसे कितने प्रकार के होते हैं अलग अलग जो इसके पैरामीटर है इसके जो रूप है उसको बताइए ये रमेश जी सूखा जो है वो एक्चुअली तो ये तीन प्रकार का होता है जी जी और मैं एक चीज यहाँ और बताऊंगा कि जब हम हमारे देश में जब वर्षा ऋतु में 25 परसेंट कम होती है किसी इलाके में जो एवरेज वहां का जो है उससे अगर वो एक पर्टिकुलर पीरियड में उससे 25 परसेंट कम वर्षा होती है तो वहां सूखे की स्थिति डिक्लेयर हो जाती है हुँ हुँ। और अगर ये पच्चीस पचास परसेंट रेनफॉल कम होती है तो हम लोग कहते हैं कि यहाँ पर एक मॉडरेट जो है वो सूखा पड़ रहा है मगर जब ये स्थिति 75 परसेंट तक पहुंच जाती 50 से 75 परसेंट तक हो जाती है तो हम हम ये कहते हैं कि बहुत जबरदस्त जो है वो सूखा पड़ रहा है तो वैसे इसको तीन प्रकार से हम बोलते हैं एक तो मेट्रोलॉजिकल जो है वो सूखा कहलाता है ये वो सिचुएशन होती है कि जब अः वहां वर्षा जो है वो आपके 25 परसेंट से कम पड़ती है नॉर्मल जो वर्षा होती है उससे कम अगर वर्षा 25 परसेंट से कम वर्षा होती है तो उसको मेट्रोलॉजिकल uh, सूखा बोलते हैं हुँ, हुँ, दूसरा जो है ये हाइड्रोलॉजिकल सूखा कहलाता है अब है, ये मैं हिंदी में तो इतना नहीं इसको तर्जमा कर पाऊंगा हाइड्रोलॉजिकल सूखा बोलते हैं हाँ, हाँ, ये जो है मेट्रोलॉजिकल uh, सूखा जब पड़ता है तो उससे क्या होता है कि जो सरफेस पे और सब सरफेस के जो वाटर सोर्सेस हैं जैसे तालाब हो गया झील हो गया पॉन्ड्स इस टाइप के हो गए या जो पान, जमीन के नीचे जो पानी है उसमें कमी आने लगती है तो उसको फिर हम हाइड्रोलॉजिकल सूखे का आ, जो है वो नाम देते हैं और तीसरा जो प्रकार होता है वो उसको एग्रीकल्चर जो है वो सूखा बोलते हैं एग्रीकल्चर सूखे में रमेश जी होता यह है कि जब हमारे जमीन में मॉइस्चर इतना कम हो जाए कि वहां पर कोई भी खेती या नहीं कर की जा सके और वहां कोई पेड़ नहीं लगाया जा सके तो वो जो है उसको फिर हम एग्रीकल्चर सूखे के नाम से देते हैं तो स्थिति हमारे देश में जो जो है है है वो वो कई कई बार जो आई है या आती तकरीबन मिड अप्रैल से लेकर मिड अक्टूबर के बीच में आती है जबकि आप देखेंगे कि हमारे देश में 80 परसेंट खरीद की फसलें इस ड्यूरेशन में लगाई जाती हैं मगर इस बार तो देखिए ये अप्रैल में ही इतनी हालत खराब हो गई है सूखे की वजह से राजीव जी बहुत का जो पैरामीटर है अलग अलग भिन्न आपने बताया कि अगर पच्चीस परसेंट भी कम होता है या उससे और अधिक कम होता है तो किस तरह के जो पैरामीटर है इसमें दिखते हैं सूखे के आज सूखे के जो आसार है वो दिखाई देते हैं और ज़्यादातर जो चीज़ें हैं जिस जगह पे हो रहा है भारत देश में अलग अलग, अलग कंट्रीज में अलग अलग जगह पे अलग अलग इसका जो रूप है वो दिखाई देता है और उस उस तरह से वहाँ का जो सिचुएशन है वो बदलता है और हम लोग भी इन चीज़ों को अच्छी तरह से समझ पा रहे हैं कि कहाँ कहाँ गर्मी ज़्यादा है कहाँ कम है और सूखा यानी जहाँ बारिश की बहुत कमी है तो किस तरह की बातें वहां पर होती है वो सारी बातें हमारे जहन में भी हैं लेकिन और भी बहुत सारी बातें हैं सूखे के बारे में जानने की और इसका जो इम्पेक्ट है वो कैसे हो सकता है वो आगे हम लोग जानेंगे लेकिन अभी लेते हैं कल्प विराम आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन नाइन्टी पॉइंट पर समय की मांग सुनते रहो मुस्कुराते रहो इस गाँव में सिर्फ दो ही अच्छे प्राणी है एक मैं दूसरी गंगा मां बातें अच्छी बना लेते हो तुम आप भी अच्छा लेता हूँ मैं तो सुनाऊंगा ना पहले एक शर्त समझ लो तुम्हारा हमारा साथ सिर्फ गांव के बाहर तक का है बात यह है तुम्हें तो सरकार ने भेजा है बकरा समझकर और मुझे कुछ दिन और जिना है हाँ तो कौन सा गाना सुना रहे थे तुम गंगा माँ का कितना मीठा गाती है वो कढ़वे लोगों के बीच ऋतु आए ठीक ऋतु जाए मौसम बदले ना बदले नसी ठिक रितु आए ठिक जाए मौसम बदले ना बदले नसी कौन जतन करूं कौन पाए एक ऋतु आए एक ऋतु जाए मौसम बदले ना बदले नसीब तख तक, तक सूखे पर्वत आंखें तरस गई बादल तो तुन बरसे आंखें बरस गई दक्षत सुखे पर्वत आंखें तरस गई बादल तो तुन भरसे आंखें बरस गई बरस sii बदले नाम बदले नशी सीख लिया सब लोगों ने लड़ना मरना सीख लिया हर प्यार में सीखा नफरत करना सीख लिया सब लोगों ने लड़ना मरना सीख लिया पाटी I am. सुन रहे हैं ब्रह्मा कुमारीज का का सामुदायिक रेडियो रेडियो स्टेशन मधुबन 90.4 सुनते रहिए रहिए मुस्कुराते नमस्कार समय की मांग इस कार्यक्रम में आप सभी श्रोताओं फिर से एक बार स्वागत है और आज के इस शो में हम लोग बात कर रहे हैं प्राकृतिक आपदा सूखे के बारे में जी हाँ सूखा होने से खाने पीने के भी वादे हो जाते हैं लोगों का जो रहन सहन है उसमें काफी दिक्कतें आ जाती है लोग वहां से चु... उस गांव को उस देश को छोड़ के भी चले जाते हैं काफी जगह हमने देखे हैं कि पूरा गांव का गांव जो है सूखे के कारण सूखे की जो मार पड़ती है वहां पूरा गांव स्थानांतर हो जाता है दूसरी जगह चला जाता है तो ऐसी कहीं सिचुएशन हम लोग न्यूज में भी आए दिन देखते रहते हैं अब इन चीजों से हमें कैसे समझना है और कैसे अपने आप को मैनेज करना है वो सारी बातें थोड़ी सी अगर हम लोग समझने लगेंगे तो बहुत ही अच्छा हो सकता है तो इसी बात पर राजीव जी हमारे साथ आज के इस चर्चा में बातचीत करने के लिए हैं तो मैं एक और सवाल पूछना चाहूंगा जी। हाँ जी, हाँ, सूखा होने पर क्या क्या होता है उनका इम्पैक्ट कहा कैसे होता है रमेश जी ये सूखे के जो हैं वो बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ते हैं सोसाइटी के ऊपर और ये, ये सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि इकोनॉमिक इंपैक्ट जो है वो इसका बहुत ज़बरदस्त है जैसे एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में लॉसेस होते हैं जैसे फिशरीज या फॉरेस्ट्री वगैरह में काफ़ी नुकसान होता है और इसकी वजह से जो किसानों की इनकम कम हो जाती है उनकी परचेजिंग पावर कम हो जाती है और जो किसान हमारे पूरे एग्रीकल्चर के ऊपर खेती के ऊपर डिपेंडेंट रहते हैं उन, उनका बिल्कुल भी आय खत्म हो जाती है और ये सब होने से हमारे देश की इकोनॉमी पर भी बहुत उसका असर होता है जैसे आप देखिए कि टैक्स कलेक्शन घट जाता है इस डूरेशन में और जो एम्प्लॉयमेंट है वो बिल्कुल घट जाता है जो हमारा लेबर जो लेबर इंडस्ट्री है वो उसमें भी काफी फर्क पड़ जाता है तो ये काफी इससे इकनॉमी हमारे देश की जो है वो अफेक्ट करती है जी। दूसरा इसका इन्वामेंटल इम्पैक्ट बहुत जबरदस्त होता है कि आप देखिए वाटर लेवल जो पॉइंट है लेक्स हैं और तालाब वगैरह हैं इनमें कम होने लगता है और स्प्रिंग्स हैं स्ट्रीम्स हैं जो ये फ्लो करते हैं जिसमें मछली वगैरह पाई जाती है वो सब एकदम सूखने लगते हैं का पानी इनमें कम होने लगता है फॉरेस्ट कवर कम हो जाता है और जो वाइल्ड लाइफ है वो जो है वो माइग्रेट करने लगती है वहाँ से तो जैसे कई बार सुनने में आता है कि जो वाइल्ड लाइफ के एनिमल्स हैं वो शहरों की तरफ आने लगते हैं क्योंकि वहाँ सूखा पड़ने से उनके लिए रहने के लिए वो जगह ही ख़त्म हो जाती है तो ये कई बार जो एंडेंजर्ड एनिमल्स हैं उनको उनके ऊपर ये काफी स्ट्रेस डालते हैं तो ये काफी इन्वा के ऊपर असर पड़ता है और इसका असर जो है इस पे भी देखा गया है जो हमारा ग्राउंड वाटर है यानी जो जमीन के नीचे पानी है वो काफी कम हो जाता है और जो हमारे आ, उसकी पानी की क्वालिटी है वो काफी खराब होने लगती है जैसे पानी में नमक की मात्रा पानी में एसिडिटी या पानी में ऑक्सीजन या उसका टेम्परेचर ये सब जो है वो सूखे की स्थिति में अफेक्ट होने लगता है जी इसके अलावा हमारे सोसाइटी पर इसका बड़ा जबरदस्त सोशल इम्पैक्ट होता है जैसे जब सूखे की स्थिति पड़ती है जैसा आपने बताया था अभी कि गाँव की गांव गाँ खाली होने लगते हैं लोग वहां से माइग्रेट करने लगते हैं किसान जो है वो उसके पास पैसा नहीं है तो वो अपने बच्चों को स्कूलों से निकालने लगते हैं हटाने लगते हैं और अपने कई बार तो लड़कियों की शादी डिले करने लगते हैं अपने पशुओं को बेचना पड़ता है उनको अपनी जमीन को बेचना पड़ता है और अगर ज्यादा सूखा लंबे समय तक चलता है और सरकार की उनको मदद नहीं समय पे मिलती है तो स्टारवेशन या माल न्यूट्रिशन से भी बहुत जबरदस्त डेथ्स होती हैं कई कंट्रीज में हालांकि हमारे कंट्री में तो अभी ऐसा नहीं है हमारे यहाँ काफी अच्छा इम्प्रूवमेंट काफी सरकार इसके ऊपर काम कर रही है तो ऐसा हमारे यहाँ नहीं हुआ है तो ये काफी जबरदस्त इम्पैक्ट सूखे के पड़ते हैं हमारे देश में और अन्य देशों में जहां सूखा पाया जाता है राजू जी काफी अच्छी बातें आप बता रहे हैं और मुझे लगता है कि इन सभी चीजों से कहीं ना कहीं हर एक नागरिक थोड़ा बहुत तो असर उनको इन सभी चीजों से कभी ना कभी गुजरना पड़ता ही है भारत देश में अगर है तो वो हम नहीं तो हमारे दादा पर दादा भी इन चीजों को देख चुके होंगे जिनकी बातें हम आज भी सुनते हैं तो बहुत ही एक सोच समझने वाली बात है यहाँ पर कि हमें इन सभी चीजों से अब बचना क्या है क्योंकि प्रभावित किस तरह से होते हैं वो सारी चीजें हम अनुभवी हैं लेकिन अब बचने की जो विधि है वो क्या है वो हम जानना चाहते हैं आपसे रमेश जी हमारे देश में अभी कुछ पिछले समय में एक बड़ा जबरदस्त गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पैराडाइम शिफ्ट किया है जिसको हम बोलते हैं जी जो नेचुरल हैं हैं उसके प्रकोप से बचने के लिए अपनी पॉलिसीज़ में में बहुत चेंजेस किए और पहले ये होता था कि जब हमारे देश में कोई भी प्राकृतिक आपदा आती थी तो हमारे यहाँ काफी कैजुअलिटीज होती थी काफी इकोनॉमिक लॉसेस होते थे मगर अब ये जो है उसको इस ये बिल्कुल इसके ऊपर नया कानून बनाया गया है और ये 2005 में डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट हमारे देश में लागू हुआ है तो इससे इसके लागू होने के बाद अब जो है वो एम्फेसिस जो है वो अब उसकी उससे बचने की उपाय और उससे कैसे हम उसके प्रकोप को कम कर सकें ये इसके ऊपर ज्यादा जोर दिया जा रहा है पहले ये होता था कि जब प्रकोप आ जाता था तब उसके ऊपर पूरी उसके ऊपर जोर से जोर शोर से उसको निपटा जाता था मगर अब इंफेसिस जो है वो बचने का है ज्यादा तो इसमें अभी बहुत जबरदस्त काम हो रहा है हमारे देश में एक एजेंसी है जो नेशनल लेवल के ऊपर जिसको हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बोलते हैं प्राकृतिक आपदाओं से निपटने के लिए हमारे देश में एक नेशनल लेवल की एजेंसी है जिसका चेयर पर्सन जो है वो प्रधानमंत्री होता है और इसी प्रकार हर स्टेट में चीफ मिनिस्टर इसका प्रधान है और हर डिस्ट्रिक्ट में जो है ये डीएम या डीसी इसका प्रधान होता है तो ये जो है ये ये जो प्राकृतिक आपदाओं से कैसे बचा जा सकता है उनसे उनका प्रकोप कम हो तो उसके लिए ज्यादा उपाय करते हैं तो इसमें उपाय जो है ये दो तीन प्रकार के होते हैं जैसे एक तो होता है कि शॉर्ट टर्म उपाय किए जाते हैं तो उसमें एक जैसे सूखे की स्थिति आई तो लेबर एंड जो डेवलपमेंट स्कीम है या फूड फॉर वर्क प्रोग्राम है जैसे अपने देश में मनरेगा वगैरह है तो उस प्रकार की स्कीमों में ज्यादा से ज्यादा जो है वो लोगों को लगाया जाता है ताकि लोगों की कुछ कुछ कमाई हो सके कुछ लोग जो है वो उनको खाना मिल सके और कोई भी जो हमारी लोग हैं वो ऐसे माल न्यूट्रिशन या स्टार्वेशन उनको ना हो और जहाँ पर ये सूखे की स्थिति होती है और पानी वगैरह तो की कमी बहुत जबरदस्त हो जाती है जैसे आजकल आप सुन रहे होंगे कि लातूर महाराष्ट्र में इवन पानी ड्रिंकिंग वाटर की कमी है तो ऐसी जगहों पर रेल द्वारा जो है या रोड के द्वारा जो है वो पानी भेजा जाता है और जब सूखा जहाँ ज्यादा होता है तो वहां पर ट्यूबवेल वगैरह तो काफी जो है वो कई काफी मात्रा में ट्यूबवेल बनाए जाते हैं ताकि जो जमीन का पानी है वो ही निकाल के लोगों को पहुंचाया जा सके और वाटर स्टोरेज के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो जो है वो काफी वहां पर डेवलप किए जाते हैं ताकि पानी ऐसे ऐसे समय में पानी जो है वो जो है काफी लोगों को मिल सके कम से कम जरूरत का पानी मिल सके और रमेश जी ये ऐसे इलाके जो जिनमें हर साल सूखा आने का जैसे गुजरात हो गया राजस्थान हो गया जहां पर सूखे का प्रकोप तकरीबन हर साल नहीं तो हर दूसरे साल होता है तो वहां पर कुछ ऐसे क्रॉप लगाने की भी किसानों को हिदायत दी जाती है जो कि कम पानी में उग सके तो ये कुछ ऐसे शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जो आ, हमारे सरकार की तरफ से इसको जाता है जी जी और कुछ ऐसे होते हैं कुछ ऐसे होते हैं रमेश जी जो मीडियम टर्म मेजर्स होते हैं वो भी हमने सुने हैं और हम उनको जानते हैं जैसे आप देखिए कि आ, वाटर हार्वेस्टिंग हम्म ये नाम हम, हम लोगों ने सुना होगा की पानी जो वर्षा का पानी है उसको हम बचाते हैं और बचा करके उसको इकट्ठा करते हैं और इससे हम आर्टिफिशियल जो वाटर ये वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं तो इससे हमारा जो ग्राउंड वाटर है वो चार्ज होता है और इरिगेशन और वाटर सब सप्लाई के जो प्रोजेक्ट्स हैं वो सरकार बनाती है और जो जिन जिन इलाकों में सूखा होता है उन इलाकों में ये साइंटिफिक तरीके का इस्तेमाल करके हम पानी का बचाव करते हैं और आ, किस प्रकार से वहाँ पर आ, ऐसी क्रॉप्स लगाई जाए जो पानी यहाँ पर कम इस्तेमाल होता है तो ये कुछ ऐसी आ, कुछ मेजर सरकार की तरफ से इनिशिएट किए गए हैं जी जी ताकि हम सूखे की स्थिति से निपट सके तो ये हम सबको सब जो है वो इसमें मैं समझता हूँ की मदद देनी चाहिए और देते भी हैं तो इससे हम सबका भला होता है और कुछ ऐसे मेजर्स हैं जो रमेश जी वो आ, सरकार की तरफ से इनिशियट ज्यादा करने की जरूरत पड़ती है उसके ऊपर भी हमारी सरकार जो है वो काम करती है और जैसे अभी आ, आप देखेंगे कि हम पहले पुराने समय में बहुत तालाब हुआ करते थे तो उन अभी क्या हो रहा है कि आजकल वो तालाबों को पाठ करके वहाँ पर उस जमीन के ऊपर कोई दूसरा काम किया जा रहा है तो अब सरकार जो है वो कोशिशें कर कर रही है कि वो वाटर स्टोरेज और के लिए तालाब वगैरह और खोदे जहां झील बनी है उसको गहरा कर रहे हैं तालाबों को गहरा कर रहे हैं तालाबों की संख्या बढ़ा रहे हैं ताकि जो ये इससे जो पानी है वो हमारा ना केवल हमको उन सरफेस वाटर मिले बल्कि अगर हम ऐसे काम करते हैं तो जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज होता है वो भी जो है वो उसको भी जो है काफी मदद मिलती है और ग्राउंड वाटर रिच, रिचार्ज करने से जो ग्राउंड वाटर का लेवल है वो भी काफी बढ़ता है और कई बार आपने सुना होगा कि कई कई प्रदेशों में हमारे जो छोटे छोटे मोटे जो रिजर्वायर हैं उनको बड़े बड़े पानी के रिजर्वायर से जोड़ा जा रहा है तो इस प्रकार सरकार जो है ये लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी करती है तो ये बहुत जरूरी है कि हम हम सब करके इसमें सरकार की न केवल मदद करें बल्कि हम लोग सारे जो अपने लेवल पे ये मेजर्स ले सकते हैं वो उसको हम लोग करें ये ऐसा मैं समझता हूँ कि ऐसा करने से हम सभी को जो है वो मदद मिलेगी इस विषय में जी जी राजीव जी काफी अच्छी बातें आप बता रहे हैं किस तरह से सरकार जो है सूखे में लोगों को मदद करता है ग्रामवासियों को मदद करता है और हम लोग भी थोड़ा सा इस पर अगर मिलजुल कर काम करें और जो पुराने हमारे तालाब हैं उसको सूखने न दें या उसको गिराने न दें उसको अगर हम सभी गांव के लोग मिलकर बचाएं, थोड़ा सा और गड्ढा गहराई से खुद श्रम करके अगर कर सके तो ये बहुत ही अच्छे पहल हो सकते हैं क्योंकि सरकार की जो बातें हैं वो जब तक आपके गाँव में पहुँचे तब तक तो काफ़ी देर हो जाती है और उसमें पैसा भी ज़्यादा लगता है टाइम भी लगता है अगर गांव के लोग खुद इकट्ठा हो जाए और कम पैसे में बहुत जल्दी काम तुरंत का तुरंत हो जाता है उसी समय हो जाता है और उसको मेंटेन भी कर सकते हैं तो काफी चीजें हैं थोड़ा सा आगे पीछे हम सभी लोग अगर मिलके एकजुट होकर सोच समझकर काम करते हैं तो सूखे से निपटा जा सकता है तो दोस्तों अभी लेते हैं काल पर विराम उसके बाद फिर से मिलते हैं राजीव जी से और भी बहुत सारे सूखे के बारे में बातें हैं जो हम सुनेंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट पर समय की मांग सुनते रहो मुस्कुराते रहो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 वृक्ष लगाएं भाई हम सब वृक्ष बचाएंगे धरती माँ के फटे बसन को हरा भरा कर पाएंगे हरा भरा, भरा, भरा कर पाएंगे आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारीज का सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो मधु 90.4 पॉइंट सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार ब्रेक के बाद आप सभी श्रोताओं का फिर से एक बार स्वागत है और हम बात कर रहे राजीव हजेला जी से आज प्राकृतिक आपदा जिसमें खास करके ये बात हो रही है कि सूखे से कैसे बचा जाए सूखे के क्या क्या परिणाम हैं और सूखे से क्या क्या नुकसान होता है तो वो सारी बातें हम कर रहे हैं इस चर्चा में आगे बढ़ते हुए मैं फिर से एक बार राजू जी का स्वागत करता हूँ और ये पूछना चाहूंगा कि आजकल हमारे देश में सूखे की क्या स्थिति है रमेश जी आजकल हमारे देश में सूखे के वजह से बहुत बुरा हाल है और ये हम सब सुन रहे हैं हर टी वी चैनल के ऊपर हर रेडियो के ऊपर जो है वो इसके बारे में रोज जो है वो काफी इसका अपडेट दिया जा रहा है और हम सभी जानते हैं कि हमारे देश में दस राज्य है जैसे महाराष्ट्र छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश यूपी राजस्थान गुजरात तेलंगाना उड़ीसा आंध्र प्रदेश झारखंड इन राज्यों के चौवन डिस्ट्रिक्ट्स जो है वो हमारे सूखे से बुरी तरीके से आज आजकल प्रभावित है और इसमें आप देखिए कि आ, हमारी कुल जनसंख्या का एक बटे चार भाग जो है तकरीबन 33 करोड़ जनता जो है इस समय हमारे देश में सूखे से प्रभावित है नहीं, नहीं। और हमारे लाखों गांव जो है, वो उनमें पानी की शॉर्टेज है और वो इतना जबरदस्त शॉर्टेज है कि लोगों को मिलो पानी के लिए जाना पड़ रहा है जी, जी। और इन इलाकों में आ, जो है ये खास करके जो महाराष्ट्र का मराठावादा विदर्भा एरिया है या साउथ कर्नाटक है बुंदेलखंड यूपी में यहाँ पर तो पीने का भी पानी लोगों को नहीं मिल पा रहा जी है। जी जी जी, हाँ, जी ये का न्यूज भी है जो हम लोग इसमें चला सकते हैं थोड़ी देर में मैं उस न्यूज को भी चला देता हूँ बीच में कहीं ना कहीं ठीक है हाँ हाँ आपने सुना होगा की कई ट्रेने जो है वो लाटूर महाराष्ट्र में पानी की से भर करके टैंकर भेजे जा रहे हैं ट्रेनों के द्वारा जी जी जी और इन इन जगहों पर जो है वो हमारे कुएं सूख गए हैं जो हमारे वाटर बॉडीज हैं वो बिल्कुल सूख गए हैं और पानी का लेवल जो है वो बहुत ही जो है वो कम हो गया है और आजकल देश के इन, इन इलाकों में जो है हमारा टेंपरेचर जो है वो बयालीस से लेके 45 डिग्री तक कई कई जगह पे इससे ऊपर भी जा रहा है तो रमेश जी अगर हम इसको कहें कि देश का हर चौथा नागरिक जो है आज की तारीख में सूखे से प्रभावित हो रखा है और ये बहुत ही खराब स्थिति है और इसका इसके लिए जैसा हम पहले आपको बताया हमने कि शायद हम लोगों ने इतना जो अपने इंडिविजुअल लेवल पे भी जो हम लोग कर सकते थे शायद वो हम लोग नहीं करते हैं या उसमें हम लोग लापरवाही दिखाते हैं तो अभी स्थिति ये आ गई है रमेश जी कि कई का, स्टेट्स में जो हमारे पानी से चलने वाले बिजली के आ, वो बिजली पैदा करने के जो प्लांट्स हैं वहां या तो उत्पादन जो है बिजली का घट रहा है या वो बंद होने की कगार पे आ गए हैं क्योंकि पानी नहीं है तो ये काफी एक भयानक स्थिति हमारे देश में आज की तारीख में पैदा हो गई है और इसमें अब खास करके महाराष्ट्र में तो सुसाइड वगैरह भी किसान कर रहे हैं और ये सुसाइड जो है वो लगातार जो है वो हर साल बढ़ रहा है हम्म तो ये काफी चिंताजनक विषय है जिसको हमको सबको मिलकर के निपटना होगा इस स्थिति से पार पाने के लिए जी जी आ, राजीव जी काफी बातें आपने हाँ बताया और मुझे लगता है की महाराष्ट्र में काफी जगह पे जो है पानी की कमी है और ट्रेनों से पाँच लाख लीटर पानी जो है अब तक उनको पहुंचाया गया है और फिर भी वहाँ की जो पानी की जो समस्या है उसको कैसे अब कम कर सकते हैं या उसके ऊपर सोचने के लिए हम सभी को मजबूर कर रहा है ये सिचुएशन सूखे की ये स्थिति महाराष्ट्र में सूखे से हाहाकार मचा हुआ है लातूर में हालात तो और भी ज्यादा बिगड़ गए हैं यहां पर पानी की परेशानी से निपटने के लिए आज पहली बार ट्रेन से पानी भेजा गया है यहां पर हम आपको यह भी बता दें कि पांच लाख लीटर पानी लेकर आज एक ट्रेन सांगली से लातूर के लिए रवाना हुई है ये पहला मौका है जब पीने के पानी की ऐसी किल्लत हुई है कि ट्रेन से पानी भेजना पड़ा हो महाराष्ट्र में सूखे से सबसे ज्यादा परेशान मराठवाड़ा इलाका है लातुर में पानी का संकट इस कदर बढ़ गया है कि वहां पर धारा एक तक लागू करनी पड़ी है कई जगहों पर पानी को लेकर खूनी संघर्ष हो रहा है फिलहाल पानी के टैंकर से लोगों की प्यास बुझाई जा रही है लेकिन इसके बावजूद हालात काबू में नहीं आ रहे हैं ट्रेन के जरिए पानी पहुंचाया जा रहा है तो आगे बढ़ते हुए मैं एक और सवाल पूछना जैसे की हम सभी सूखे की स्थिति से हम कैसे बचे कैसे उस सूखे को एवॉयड कर सके उसके बारे में आपके विचार जी बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है कि सूखे की स्थिति से बचने के लिए सरकार तो जो काम करती है या कर रही है तो वो तो वो ठीक है मगर कुछ हम हम लोग भी इसको कर सकते हैं और जो कि शायद हम लोग नहीं करते हैं अब मैं बताऊंगा बड़ी छोटी छोटी बातें हैं जैसे पानी का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं तो उसको हम नाली के द्वारा पानी वेस्ट हो जाता है तो हम उसको वेस्ट ना करें गार्डन या पौधे के सींचने में इस्तेमाल करें कई बार आप देखिए कि नल टपक रहा है लोग उसको ठीक नहीं कराते हैं तो भाई जल्दी से ठीक कराओ उसको आप पानी वेस्ट ना करो कहीं पाइपलाइन लीक हो रही है तो वो ठीक नहीं कराते उससे पानी वेस्ट हो रहा है तो उसको भी तुरंत ठीक कराना चाहिए हमें और आजकल तो जो मॉडर्न जमाने में हमारे पानी के बचाने के लिए और हमारे ऊर्जा बचाने के लिए ऐसे नए नए उपकरण आ गए हैं जिनका अगर हम इस्तेमाल करें तो हम पानी को भी बचा सकते हैं बिजली को भी बचा सकते हैं तो ऐसे उपकरणों का हमें इस्तेमाल करना चाहिए और अभी हमारा जो एग्रीकल्चर रिसर्च है वो उसने काफी तरक्की की है कि हमारी कई क्रॉप ऐसी अभी उन्होंने डेवलप की हैं जिसमें कि कम पानी से पैदावार की जा सकती है तो उन उन जो हम क्रॉप्स को लगाएं बजाय इसके कि अभी जैसे आप देखिए खास करके महाराष्ट्र में गन्ना लगाया जाता था तो वो गन्ना किसानों ने वहां पर जब सूखा पड़ने लग गया या पानी कम होने लग गया तो वो गन्ने की खेती वहां से बंद कर दी वो दूसरी खेती लगाने लग गए तो ये ऐसे कुछ तरीके हैं जो कि शायद हम लोग अपने लेवल पे कर सकते हैं आज देखिए कि आ, हमने अपने घर में भी देखा है कि अगर ब्रश कर रहे हैं तो वो पानी चल रहा है तो पानी बंद करिए आप ब्रश ब्रश मत करिए ब्रश करिए तो कम से कम पानी तो मत चलाइए ना उसको उतनी देर तो ये टॉयलेट्स में भी पानी जो है वो जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है तो ये अगर हम लोग अपने छोटे छोटे बातों को ध्यान रखें तो मैं समझता हूँ हम लोग पानी की बचत कर सकते हैं और हमको सबको ये रियलाइज करना चाहिए कि पानी जो है कि बहुत बहमुल प्रकृतिक का प्रकृति का जो मैं कहूंगा धरोहर है जी। और इसको हमको सबको बचाना चाहिए और इसमें जो खास करके मैं सरकार की तरफ से और सोसाइटी की तरफ से अगर हम इसको बचाने का प्रयत्न करना करना चाहें तो उसके लिए मैं ये कहना चाहूंगा कि हमको सबको प्रत्येक व्यक्ति को जो ये वर्ष, वर्षा का पानी है उसकी हार्वेस्टिंग करनी चाहिए रमेश जी मैंने अपने सर्विस के दौरान में मिजोरम में नौकरी की है ये मिजोरम आप जानते हैं ये एक बहुत पहाड़ी प्रदेश है और यहाँ पर जो घर हैं वो बिल्कुल टीले के ऊपर जो है आ, बनाते हैं लोग पहाड़ी टीले के ऊपर तो मैंने आज से 20-25 साल पहले जब मैं वहां नौकरी पे था तो मैंने देखा कि वहां पर कोई ऐसे जैसे हमारे शहरों में पाइपलाइन बिछी होती है पानी की और म्युनिसपलिटी का पानी हर घर में आता है ऐसा कोई सिस्टम नहीं हुआ करता था टीले पे टीले पे मकान बने हुए तो वहाँ मैंने देखा कि हर मकान में उन्होंने एक सिंटेक्स के बड़े बड़े दो दो हजार पांच पांच हजार लीटर के टैंक जो है वो रखे हुए हैं ऊपर और पूरा की पूरा वहां एक तो बारिश काफी होती है और वो पानी जो भी बरसता है वो उनके सिंटेक्स टैंक लाइंस रहते हैं और वो उसमें पूरा की पूरा जो पानी वो इकट्ठा करते हैं और आपको ताजुब होगा कि वो उनका पूरा गुजर बसर जो है वो पूरा बरसात के पानी से साल भर होता रहता है कोई सप्लाई नहीं है बाहर अच्छा। से और ये जो इस किस्म से वाटर हार्वेस्टिंग है वो हमारे देश में हो रही है मगर शायद जितना होना चाहिए या और जहां होना चाहिए वहां नहीं है तो हमको सबको इस विषय में सोचने की जरूरत है इससे हमको न केवल पानी ही मिलेगा बल्कि जो ग्राउंड वाटर रिचार्ज है वो भी बढ़ेगा हम्म हम्म दूसरा ये है कि हम लोगों का ज्यादा पानी जो इस्तेमाल किया जाता है वो टोटली वेस्ट हो जाता है तो हमको एज ए सोसाइटी या एज ए म्यूनिसपलिटी के या एज ए गवर्नमेंट हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारा uh, सीवरेज वाटर है उसको हम ट्रीट करके जो है वो दोबारा इस्तेमाल करने योग बनाए और रमेश जी ये इस विषय में जो डेवलप कंट्रीज हैं इनमें सीवरेज वाटर को ये ट्रीट करते हैं और उसको ड्रिंकिंग के लायक बनाते हैं मतलब शायद हम लोग तो इस देश में सोच भी नहीं सकते हैं कि उसको ड्रिंकिंग के लिए बनाया जाता है और अमेरिका जैसे देश में जहाँ कैलिफोर्निया वगैरह में बहुत सूखा पड़ता है हमारे देश की तरह कुछ इलाकों में तो वहां पर भी ऐसे देखा गया है कि ये ये जो विधियां मैं आपको बता रहा हूँ वाटर हार्वेस्टिंग की और वाटर रिसाइकिल करने की वो सब पूरी वहां पर बड़े बड़े प्लांट्स लगाए हुए हैं बहुत बुरी काफी बड़ी मात्रा में इसके ऊपर गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव लेकर के योजनाएं चलाई हुई है सूखे से निपटने के लिए और उसके बाद जो हमारे विकसित देशों में है खास करके कि जो अभी जहां जहाँ पानी की कमी पड़ती है तो सरकार जो है वो समुद्र तट के जो इलाके हैं जहां पर समुद्र का पानी है वहां पर प्लांट लगाते हैं मतलब समुद्र के पानी को ट्रीट करते हैं और उससे नमक को निकाला जाता है और फिर उसको उपयोग करने लायक बनाया जाता है तो ये एक जो है वो एक थोड़ी सी कॉस्टली तरीका है मगर विकसित देशों में इसमें तो बहुत बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं और आप शायद हमारे देश में भी इसके ऊपर काम करने की काफी सख्त जरूरत है मगर मैं आपको बताना चाहूंगा मैं कुछ समय पहले लक्षद्वीप गया था मैं हाँ। तो लक्षद्वीप में मैंने देखा कि डिसलिनेशन प्लांट उन्होंने लगाया हुआ है और वो जो वहाँ उनके गांव है बस्ती है उसमें वो समुद्र का पानी ट्रीट करके जो है वो उस जन, जनता को सप्लाई किया जा रहा है तो वो हम हमें देख करके बड़ी खुशी हुई कि हमारे देश में भी इस विषय में काम हो रहा है मगर अब शायद और, और इसको बढ़ाना चाहिए और इसको काफी व्यापक पैमाने पर इसको करना चाहिए तो ये अगर हम छोटे छोटे स्टेप अपने लेवल पे करें और सरकार करे और हमारी सोसाइटी करे तो या अभी देखिए बड़े बड़े शहरों में जो घर बन रहे हैं बड़े बड़े मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रहे हैं कहीं पर भी आप देखिए वाटर हार्वेस्टिंग की बात ही नहीं होती है तो अगर हम लोग इस बारे में जागरूक होते हैं तो शायद हम लोग इसको इससे थोड़ा सा पानी बचाने में और सूखे की स्थिति से बच सकते हैं रमेश जी जी जी राजीव जी काफ़ी अच्छी बात है आपने बताया कि किस तरह से हम सूखे से बच सकते हैं और वाटर हार्वेस्टिंग इसमें मुख्य बात आपने बताया और मुझे भी अच्छा लगा कि जहाँ पर पहाड़ों में लोग रहते हैं वो पूरा साल भर अपने ही हार्वेस्ट किया हुआ पानी का इस्तेमाल अगर करते हैं तो उनसे हम सभी को सीखना पड़ेगा जब भी बारिश आए तो हम भी वाटर हार्वेस्टिंग करके पानी को बचाएँ और उसको पूरे साल भर यूज़ कर सकते हैं ऐसा कुछ नियोजन जरूर कर सकते हैं ताकि सूखे से आराम से निपटा जा सके चलिए आगे बढ़ते हुए राजीव जी समय कह रहा है कि अब वक्त इजाजत चाहता है लेकिन जाने से पहले मैं कहूंगा कि आप हमारे सभी श्रोताओं को दोस्तों को एक मैसेज जरूर दें ताकि वो अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें उस मैसेज को ध्यान में रखकर आपके सभी श्रोताओं को यही कहना चाहूंगा जो मैंने अभी बताया जी की हम को हर घर में हर गाँव में और हर फ्लैट में शहर के वाटर हार्वेस्टिंग कि विधियों को पूरी तरीके से अपनाना चाहिए इससे न केवल हमको पानी मिलेगा बल्कि हम लोग जो है वो पानी की बचत कर सकेंगे और जो हमारे एरिया में वाटर टेबल देखिए नीचे चले जा रहे हैं कुएं सूखते जा रहे हैं तो वो हम उसको भी वाटर रिचार्ज करने में काफी मदद करेंगे तो उससे हमारे आने वाले जनरेशन जो है हमारे आने वाले बच्चे हैं ग्रैंड जो है उनको वाटर की जो अभी कमी महसूस हो रही है वो शायद हम उस पर कुछ रोक कर सकेंगे तो मैं यही कहना चाहूंगा कि वाटर हार्वेस्टिंग को जो है हम सब अपनाएं और पानी जैसी बहुमूल्य प्रकृति की धरोहर को हम लोग बचाएं और आने वाले आगे के के जनरेशन लिए हम इसको संभाल के रखें रमेश जी राजू जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया आपने बहुत ही अच्छी जानकारी सूखे पर आज आपने बताया और ये प्राकृतिक आपदा में से एक जो विशेष तौर पे सूखे की मार हमारे भारत देश में अलग अलग इलाके में होता है तो उसकी जो बातें हैं वो आपने आज बताया और उससे बचने के बहुत ही अच्छे उपाय आपने बताया सरकार की क्या योजनाएं चलती हैं और हमें इंडिविजुअली क्या करना है वो भी हमने आपके इन बातों से सीखा समझा तो फिर से एक बार आपका बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही अगले एपिसोड में कुछ नई बातें इसी तरह की लेकर हम आपके साथ होंगे तब तक, तक हमें दीजिए इजाजत मुझे और राजीव जी को आप सुन रहे हैं रेडियो माधुन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मुस्कते रहो